शो टॉक जगत रैया घोर की नंबर फोर पहला प्रश्न भक्ति यानी क्या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 जहां चाहे है वहां थोड़ा खोजना टटोलना प्रेम ऐसा है जिससे हीरा खदान में पड़ा अभी साफ सुथरा नहीं मिट्टी जम गई है कंकड़ पत्थर जुड़ गए हैं सदियों से पड़ा है चमक खो गई है प्रेम ऐसे है जैसे खदान से निकला हीरा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 लेकिन जिस दिन मिला था उस दिन कोई भी कीमत न थी कीमत तो निखार से आई पश्चिम का बहुत बड़ा मूर्तिविद हुआ माइकल एंजेलो। निकलता था, था एक रास्ते से संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास उसने एक बड़ा संगमरमर का चट्टान पड़ी देखी कई बार देखी ऐसे राह के किनारे डाल दी गई थी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 और तुमने कैसे पहचाना कि अंगड़ पत्थर यह मूर्ति बन सकेगा माइकल एंजलो ने कहा मैं जब भी निकलता था उस रास्ते से यह मूर्ति मुझे उस पत्थर के भीतर से पुकारती थी कि मुझे छुड़ाओ, मुझे निकालो इस काराग्रह से इस बंधन से मुक्त करो तुमसे मैं कहना चाहता हूं प्रेम है भक्ति काराग्रह में और प्रेम पुकार रहा है कि मुक्त करो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 वो भगवान से कहता है कि मुझे तुम्हारा पता नहीं लेकिन तुम्हें तो मेरा पता होगा मैं तुम्हें ना जानूं लेकिन तुम तो मुझे जानते पहचानते हो मैंने तुम्हें न देखा हो लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुमने मुझे न देखा हो तो मैं तुम्हें खोजता हूं ये खोज अधूरी क्योंकि मैं तो अंधेरे में टटोलूंगा अंधे की तरह टटोलूंगा तुम मेरा हाथ बटाओ तुम मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो ज्ञानी अपने पर निर्भर है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 जब तुम कहते हो मैं खोजूंगा अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा लेकिन एक बात पक्की है कि तेरे बिना खोजे मिलन होगा नहीं उन पर बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने मैं बुलाता तो हूं उनको मगर एज बेदल मैं बुलाता रहूंगा मगर कुछ तुझ पे ऐसी बनाए कि तू रुक ना सके तुझे आना ही पड़े भक्ति समर्पण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 जब युद्ध होते हैं तब राजनेता बड़ा नेता हो जाता है तुमने देखा दुनिया के जो बड़े राजनेता हैं उनका बड़प्पन युद्ध पर निर्भर करता है अगर युद्ध ना हो किसी राजनेता के जीवन में तो उसके बड़प्पन का पता ही नहीं चलता तो हर राजनेता चाहता है कोई बड़ा युद्ध हो जाए उसके जीवन में और वह युद्ध में विजय हो जाए तो सिद्ध करके दिखा दे कि हां मैं ठीक आदमी था राजनीति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 मित्र ने एक और प्रश्न पूछा है कि संत कौन संत का लक्षण क्या संत का यही लक्षण कि जो है उसे वैसा ही कहते जो है उसे वैसा ही जीने का मार्ग बताते, जो है उसमें जरा भी हेरफेर ना करें और जो है वो इतना क्रांतिकारी है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 गैर पढ़ा लिखा बेईमान हो भी नहीं सकता बेईमानी के लिए कुशलता चाहिए पकड़ जाएगा जरा बेईमानी की उसके लिए थोड़ी कारीगिरी चाहिए उसके लिए विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट चाहिए जिसको तुम शिक्षा कहते हो ये सब अहंकार का परिवर्धन है मैं जिसे शिक्षा कहता हूं वह अहंकार बिल्कुल विसर्जित होना चाहिए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 जिस दिन ऐसा लगेगा कि पहुंचने को वहां कुछ है ही नहीं कि जीवन में रस है ही नहीं कि जीवन मात्र दुख है जैसा बुद्ध ने कहा बुद्ध ने कहा चार आरी सत्य है पहला आरी सत्य कि जीवन दुख है इसको उन्होंने कहा पहला आरी सत्य पहला महान सत्य जिसने यह जाना वही आर्य है वही सच में मनुष्य है कि जीवन दुख है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 मैं तुमसे कहूंगा भूलो महात्मा को तुम जाओ जीवन में थोड़ा और भटको थोड़ा और ठोकरें खाओ थोड़ा और से टकराओ दीवार है खुलने वाली है नहीं दरवाजा वहां है नहीं लेकिन जब तक तुम लहू लुहान ना हो जाओ तब तक तुम्हें प्रतीति ना होगी बुद्ध कहते होंगे जीवन दुख है तुम कैसे मानो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 न मेरे पैरों से चल सकते हो न मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव हो सकता है इसे तुम अपना अनुभव बनाओ इसे गांठ बांध कर रख लोगे कि किसी ने कहा है कि जीवन व्यर्थ है देखें, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो हो सकता है बुद्ध भूल कर गए हो सकता है ये थोड़े से संत हुए उंगलियों पर गिनने योग यह गलत हो गए हूं क्योंकि बड़ी संख्या तो उनकी है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 की कोई ताव के सफेद मेघों पर सवार होकर आज भक्ति के मार्ग पर और कल साक्षी के जहां हवा ले जाए सफर करता रहे पूछा है कृष्ण मोहम्मद ने रोस तो तुम देखते हो यही तो यहां हो रहा है कभी मैं ली तजू हूं कभी अष्टावक्र कभी कबीर कभी मीरा कभी मोहम्मद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 उसने दो टिकट जो आदमी सीट दिखला रहा था उसको दिए उसने पूछा दूसरे सज्जन कहां उसने कहा क्षमा करें मैं जरा मोटी हूं तो ये दोनों कुर्सियां मेरे लिए ही ली तो उसने कहा देवी जी आपकी मर्जी लेकिन आप बड़ी झंझट में पड़ेंगे उसने कहा क्या झंझट उसने कहा एक कुर्सी का नंबर इन क्या दूसरे का एकसठ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 पांचवा प्रश्न लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं एक हम हैं कि तेरी महफिल में प्यासे आते हैं और प्यासे जाते हैं आपकी मर्जी अपना अपना चुनाव अगर न पीने का तय ही कर रखा हो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 कि कुछ इस तरकीब से पिए कि लड़खड़ाए ना मेरे पास लोग आ जाते हैं कुछ ही दिन पहले एक सज्जन आए वो कहने लगे कि आप सन्यास दे दें मगर भीतरी मैंने कहा ये क्या मामला भीतरी सन्यास क्या उन्होंने कहा ऐसा कि किसी को पता ना चले बस मेरे और आपके बीच की बात कुशलता निकालते हैं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 बड़े हिम्मतवर लोग रहे होंगे जो महावीर के साथ नग्न हो गए उनने न कहा कि महाराज अगर कपड़ों के भीतर नग्न रहे तो चलेगा चल सकता था कपड़ों के भीतर सभी नग्न है अड़चनी क्या है हिम्मतवर लोग रहे होंगे साहसी लोग रहे होंगे खूब लड़खड़ाए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 हवा में भी उसकी सुवास है नासापुटों में कहीं से गंध पड़ गई होगी और यहां जो पीके मस्त होते हैं उनके आसपास भी तो हवा पैदा होती उसमें तुम्हें छुआ होगा पीना तो तुम चाहते हो अन्यथा आते ही क्यों लेकिन लड़खड़ाने से डरते हो लड़खड़ाने की भी हिम्मत करो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 अभी अनजाना मार्ग है कभी गए नहीं राजपथ नहीं है परमात्मा जंगल की पगडंडी है अकेले पड़ जाओगे भीड़भाड़ तो राजपथ पे छूट जाएगी राजनेता भीड़ भाड़ शोरगुल मचाने वाले जुलूस शोभा यात्राएं सब राजपथ पे छूट जाएंगी सन्यास तो एकाकी होने की यात्रा है ध्यान तो अकेले होने का उपाय है भक्ति में डूबने का अर्थ है संसार तो भूलने लगेगा बस सारा ध्यान एक उस दूर के तारे पर टका रह जाएगा बस वो एक तारा ही रह जाएगा तुम्हारे भीतर और सब धीरे दीर धीरे खो जाएगा इसलिए डर लगता है उतने अकेले में जाना उतने एकांत में जाना सारे संबंधों के पार अतिक्रमण करना इसलिए साहस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 काम छोड़ो मैं तुमसे कहता हूं कायरता छोड़ो क्योंकि कायरता नहीं छोड़ी तो हिंसा कैसे छोड़ोगे कायरता नहीं छोड़ी तो क्रोध कैसे छोड़ोगे कायरता नहीं छोड़ी तो धन कैसे छोड़ोगे कायरता नहीं छोड़ी तो संबंध कैसे छोड़ोगे कायरता छोड़ी तो पहला कदम उठाया अब तुम बलशाली हुए अब तुम कुछ भी छोड़ सकते हो कोई कल का निरा अपरिचित जीवन का आधार बन गया हिम्मत करो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 रोम रोम पर एक अजानी मीठी सी सिहरन का पहरा दृष्टि परिधि में मैं भी रहा दृष्टि परिधि में भी न रहा नो सांसों का आगार बन गया जिसकी कभी कोई खबर ही न मिली थी जिसे कभी देखा भी ना था दृष्टि परिधि में भी न रहा जो सांसों का आगार बन गया वही तुम्हारी सांस सांस में समा जाएगा आश्वासन के शब्द पखेरु वचनों की शाखाओं पर चहके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 मैं जानता हूं कि हर्ष क्या है तुम्हारा प्रश्न भी सार्थक है तुमने प्रभु को जाना नहीं तुम कैसे समझोगे कि हर्ष क्या है दूसरी तरफ से चलें। अभी तुम जिसे जीवन कह रहे हो उसमें क्या है कुछ भी ऐसा है क्या जिसके लिए जीना सार्थक मालूम पड़े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 तुमने कभी ख्याल किया तुम्हारे जीवन में मौत की प्रतीक्षा के अतिरिक्त तो और क्या है यह रूखा सूखा वृक्ष अगर गिर जाएगा तो हर्ज क्या तो मैं इसे दूसरी तरफ से लेता हूं अगर यही जीवन है तो इसको खोने में हर्ज क्या है मैं पूछता हूं कि रोज सुबह उठना दफ्तर जाना घर लौट आना फिर सो जाना फिर झगड़ा फिर फसाद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 क्योंकि अगर इसी को जीवन कहते हो तो कोई आदमी आत्महत्या कर लेना चाहे तो इसमें आश्चर्य क्या है इसमें है भी क्या कल भी तो तुम यही करोगे ना फिर सुबह उठोगे फिर चाय पीओगे, फिर पत्नी से झगड़ोगे फिर अखबार पढ़ोगे फिर दफ्तर जाओगे ऐसे ही जैसे कि ग्रामाफोन रिकॉर्ड खराब हो जाता है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 तुम इस परम चैतन्य को पाके कर क्या रहे हो तुम इस परम चैतन्य से उपलब्ध क्या कर रहे हो इस परम चैतन्य में तो सारे संसार का आनंद आ सकता है परमात्मा को पाने का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारे द्वार आनंद के लिए खुल जाए सारे जीवन का उत्सव तुम में समा जाए तुम ना चूठो नहीं तो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 फूल खिले प्रेसी को क्या आज फूल रही कचनार श्याम नहीं महलों में आए उड़ुड़ पवन करे ठंडा बदन रूखे फीके नयन बीती जाए वसंती बहार रैन बीते पलकों में आज फूल रही कचनार श्याम नहीं महलों जैसे प्रेसी का प्रेमी नहीं है आकाश में चांद है और कचनार फूला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 थक गए सांस के पांव खत्म हो गया सफर लेकिन अब तक इस पीड़ा के काराग्रह से मेरे तनमन की तनिक रिहाई हुई नहीं जाने तू किस खिड़की से खड़ा झांकता हो यह सोच झुकाया सिर हर मंदिर के द्वारे जाने तू कब आकर घर सांकल खटकाए जीवन भर सोया नहीं इसी गम के मारे हरदम ही आंखें रही भरी उघरी उघरी तिल तिल गुल छिजी दे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 जब तुम्हारी चेतना पूरी खिलती है तो जैसे हजार पखड़ियों वाला कमल खिल गया हो उस दिन ही तुम जानोगे कि अब तक क्या खोया उस दिन तुम जानोगे कि अब तक कितना गवाया उस दिन तुम जानोगे कि अरे अब तक जिसको जीवन कहा था वह जीवन था ही नहीं श्री अरविंद ने कहा है कि जब जागा तो जाना कि जिसे जीवन कहा था वो तो मृत्यु से भी बदतर था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 सब तरफ खोजता है कहीं कोई एक टिमटमाता दिया भी दिखाई नहीं पड़ता प्यास भूख गिर पड़ता है थका मांदा घुटने के बल और याद करता है बुद्ध की स्मरण करता है कि प्रभु अब तुम सहायता करो मैं मर जाऊंगा पानी चाहिए इसी वक्त कंठ सूखा जा रहा है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 उसे सारी बात समझ में आ जाती सारे संसार का राज समझ में आ जाता ऐसी ही मूर्छा में जिसको तुमने अभी स्वर्ण पात्र समझा है वो आदमी की खोपड़ी जैसी गंदी चीज जिसको तुमने अभी प्रेम समझा है वो बड़ी कीचड़ भड़ी बात है जिसको अभी तुमने जीवन समझा है वो जरा भी जीवन नहीं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 तो फिर खोज करनी जरूरी है तो इस समय का जो तुम्हारे हाथ में है उपयोग कर लो इतना मैं तुमसे कहता हूं जो खोज करता है जरूर पाता है जो खोजता है मिलता है उसे जिसने द्वार खटखटाया उसके लिए द्वार खुलते खोजी कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता साहस से खोजो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 नहीं पूछा ध्यान करने के लिए पूछते हो क्या लाभ अब तक हिंसा की द्वेष किया ईर्षा की कभी पूछा क्या लाभ कहते हैं नहीं पूछा नहीं अब तक तो मैं कहता हूं मेरे सामने ही अब पूछो कि क्रोध अब तक किया क्या लाभ कहते हैं कुछ लाभ नहीं तो मैं उनसे पूछता हूं अब क्रोध करोगे कि नहीं घबरा जाते लाभ तो कुछ भी नहीं फिर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 गूंगे केरी सरकरा कबीर ने कहा जिन्होंने ले लिया है स्वाद वो भी समझा नहीं सकते वो भी तुमसे कह सकते हैं कि तुम भी स्वाद ले लो यही मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा को पाने के बाद ही पता चलता है कि बस एक ही चीज लाभ की थी संसार में वह है परमात्मा और सब व्यर्थ है लेकिन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 वही प्रकट हो जाए भीतर तो तुम भीतर भर जाओगे भीतर भर जाने का नाम परमात्मा उपलब्धि है और भीतर जब तुम भरे पूरे हो पूरे पूरे भरे हो तब तृप्ति है तब परितोष है संतोष है सच्चिदानंद है आज इतना है